मंत्रपाठी सहना ईश्वर प्रणधान की जो चर्चा हुई थी पीछे तो ईश्वर का प्रणधान करने के लिए वह ईश्वर कैसा है उसका वर्णन चल रहा है और प्रणधान कैसे होगा ये आगे बताएंगे तो ईश्वर के विशेषण क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे जो अपराष्ट है अछूता है जो जिसको ये सब संप्रक्त नहीं होते उसमें अविद्या आदि क्लेशों से वो रहते हैं और उससे जो पाप और पुण्य कर्म बनते हैं उनसे भी रहित है अर्थात कुशल और अकुशल कर्म और उन कर्मों का जो विपाक जाति आय और भोग के रूप में उनसे भी रहते है, और क्लेश कर्म और विपाक इन तीनों से क्या बनता है नहीं कर्माशय तो आ गया पीछे कर्म कर्म से ही कर्माशय आ गया आ तो आशय क्या है वो वासना वासना रूपी संस्कार उससे भी जो रहित है तो ये क्लेश कर्म और वासनाएं क्लेश कर्म विभाग से बनने वाली वासनाएं ये कहां होती हैं फिर ये जीवात्मा को जो चित्र दिया गया है उसमें रहेंगे और परमात्मा है सर्वव्यापक तो सर्व्यापक होने से जिस चित्त में वासनाएं हैं उस चित्त में ईश्वर है या नहीं जिस चित्त में या हम जीवात्मा को भी ले लें जिस जीवात्मा में अज्ञान है अविद्या है और जिस चित्त में ये सारी वासनाएं हैं कर्माशय है उस चित्त में परमात्मा भी है उस जीवात्मा में भी परमात्मा है तो फिर ये परमात्मा में भी हो गए तो अपरा हुआ इसमें परमात्मा में नहीं है ऐसे नहीं, नहीं बोलते हैं परमात्मा व्यापक होने से परमात्मा के साथ इन सारे क्लेश कर्म विपाक और आशय इन सब का संबंध हुआ या नहीं नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ परमात्मा व्यापक नहीं है क्या परमात्मा उन्होंने किसने परमात्मा ने शरीर धारण नहीं किया लेकिन परमात्मा शरीर में है कि नहीं सबके शरीर में है लेकिन उन्होंने खुद ने नहीं धारण किया नहीं धारण करने पर भी परमात्मा शरीर में है या नहीं तो शरीर में है तो जहां ये क्लेश और वासनाए हैं वहां भी परमात्मा है या नहीं है। तो फिर अपरा हुआ कि परामृष्ट हुआ है न परमात्मा उनसे प्रभावित होना चाहिए फिर तो इसका एक उदाहरण भी दिया गया है उपनिषद में आता है क्योंकि ईश्वर ने सारी व्यवस्थाओं को समझाने के लिए यह जो दृश्य काव्य है सारा इसमें बहुत से पदार्थ ऐसे ऐसे, ऐसे बनाकर के दे दिए हैं जो बहुत सारे गंभीर हमारी शंकाओं को रहस्यों को खोलते हैं उनको स्पष्ट करते हैं तो उपनिषद में एक कंडिका आती है कि सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षु सूर्य कैसा है सारे लोक का चक्षु है चक्षु का अर्थ यहां पर दिखाने वाला जैसे हमारा चक्षु हमें दिखाता है तो सारे लोक का चक्षु कौन है सूर्य अब सूर्य का प्रकाश वो सूर्य ही तो है सूर्य की किरणें सूर्य ही तो है तो सूर्य की किरणें अच्छे पदार्थों पर भी पड़ती हैं और गंदे पदार्थ पर भी पड़ेंगी अब मान लो कोई कीचड़ है कहीं पर नाली में और सूर्य का प्रकाश वहां आ रहा है तो सूर्य का प्रकाश उस गंदे कीचड़ पर जब पड़ेगा तो उसे संजाता है क्या वो नहीं। प्रकाश उससे रहित होता है या नहीं, नहीं। तो सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षु न लिप्यते अब मान लो किसी के नेत्र में कोई कमी है और सूर्य सबका चक्षु है हमारे नेत्र में भी उसका प्रकाश आ रहा है तो सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षु न लिप्यते चाक्षुष ही बाह्य दोष ही चाक्षुष जो दोष हैं या अन्य पदार्थों में जो गंदगी है मल है उससे सूर्य का प्रकाश दूषित नहीं होता वो संता नहीं उससे सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षु न लिप्यते चाक्ष सर्वभूतानात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य ऐसा ही सर्वभूतान्तरात्मा जो सारे प्राणियों के अंदर विद्यमान है ऐसा वह ईश्वर भी हम जो प्राणियों को सुख और दुख हो रहे हैं और हमारे अंदर उसकी व्यापकता होने पर भी वह उनसे प्रभावित नहीं, नहीं होता इसलिए उस अवस्था में भी उसको अपराष्ट ही कहेंगे भले ही वो सर्वव्यापक है कोई अंतर नहीं पड़ता उसे और जबकि हाँ जीवात्मा तो चित्त में व्यापक भी नहीं है वो फिर भी चित्त के चित्त में विद्यमान वासनाओं से प्रभावित हो रहा है कितना अंतर आ गया वो व्यापक होने पर भी उनसे प्रभावित नहीं है और कारण क्या है इसका प्रभावित न होने का उसका यथार्थ ज्ञान उसकी सर्वज्ञता पूर्णज्ञता ये उसमें कारण है तो ऐसा ही ज्ञान जब जीवात्मा का हो जाता है तो इसको भी फिर बाह्य सुख और दुख के सारे पदार्थ प्रभावित नहीं करते ये भी उस जैसा ही बन जाता है उस काल में यथार्थ ज्ञान होने पर तो अविद्या आदि क्लेश कुशल अकुशल कर्म और उसका फल जो विपाक है ये और उसके अनुरूप जो वासनाएं बनती हैं वासनारूप संस्कार उन्हीं को आशय कहा गया है तो इन सब से वो रहित है अब ये है कहां पर तो उसका आगे दिया वर्णन व्यास का भाष्य देखिए कि तेज़ च अर्थात वे वे कौन यही चारों चीजें क्लेश कर्म विभाग और आश्रय मनसी वर्तमाना है इनका अधिकरण इनका आश्रय किसको बताया मन को मन और चिते के ही अर्थ में लेना है यहां पर ये कई बार आ चुके हैं ऐसे शब्द मनसी वर्तमाना है मन में होते हुए पुरुषे व्यप पुरुष में अर्थात जीवात्मा में हैं ऐसा कहा जाता है अर्थात जीवात्मा के साथ इनका व्यवहार किया जाता है मन में वर्तमान है लेकिन पुरुष में इनका कथन हो रहा है तो पुरुष में कथन क्यों हो रहा है जब मन में वर्तमान है तो अर्थात पुरुष में ये क्लेश कर्म विपाक, आशय हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है इनको मन में है ऐसा ही कहना चाहिए पुरुष से इनका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए तो क्यों होता है ऐसा उसका दृष्टांत देकर के आगे समझा रहे हैं पहले उसमें एक कारण बताते हैं दृष्टांत बाद में देंगे कारण यह बताया कि सही तत्ता भोगने वाला ये सारे चित्त में मन में वर्तमान है लेकिन चित्त भोगता नहीं है चित्त इनका अनुभव नहीं करता है क्योंकि चित्त जड़ है ज्ञान से शून्य है और भोगना उसके साथ संभव हो पाएगा जिसको अनुभूति हो रही हो अनुभूति चित्त को होती नहीं तो सही ही तत्फल भोगता स कौन वह पुरुष तत्फल इनके फल का जो भी प्रभाव पड़ता है इन सब से उसका भोगने वाला है इसलिए पुरुष में व्यवहार हो रहा है इनका अब दृष्टांत देकर के समझाया कि यथा जिस प्रकार से जयह पराजय होगा युद्धु वर्तमान स्वामीनी व्यपदेश कहीं युद्ध हो रहा हो और युद्ध में राजा ने सेना भेज दी लड़ने के लिए अब युद्ध के क्षेत्र में जहां युद्ध हो रहा है वहां सैनिक ही तो मारे जाएंगे जो वहां संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं की विजय और उन्हीं की पराजय भाई सैनिक ही जीतेंगे सैनिक ही हारेंगे दूसरों को मार देंगे तो स्वयं उनकी जय हो जाएगी स्वयं मारे जाएंगे पराजय हो जाएगी लेकिन जो योद्धृषु योद्ध योद्धा लोग हैं जो युद्ध कर रहे हैं ये जय और पराजय तो उन्हीं की हो रही है लेकिन कहा किसको जाता है कौन हारा कौन जीता राजा।, राजा कहा जाता है राजा में उन शब्दों का जय और पराजय शब्दों का व्यवहार होता है जबकि राजा तो लड़ भी नहीं रहा है वो तो अलग बैठा हुआ है केवल उसने सेना भेजती है लड़ने के लिए लेकिन हारी है सेना जीती है सेना और कहा जाएगा राजा जीत गया राजा हार गया तो तो को। है? को तो आधा करता है। सेना का पेमेंट तो राजा करता है पेमेंट आधा करता है <laughs> हाँ राजा पेमेंट कर रहा है ठीक है यहाँ पर यहाँ भी तो सारा कार्य जीवात्मा की प्रेरणा से ही चित्त सब काम कर रहा है तो इसलिए जीवात्मा को ही कहा जाएगा कि ये सब कुशल अकुशल कर्म इत्यादि ये चाहे हो कहीं भी रहे हो इनका आश्रय कुछ भी हो लेकिन व्यवहार इनका पुरुष के साथ होगा तो इस तरह से जो ये चारों बातें बताई और इसमें भोग भी आ गया बीच में तो यो ही अनेन भोगे न है क्योंकि इन सब का जो परिणाम है इन चारों का अविद्या आदि क्लेश और उनसे उत्पन्न कर्म और कर्मों से कर्मों का फिर विपाक और विपाक से और इन तीनों से बनने वाली वासनाएं इन सबका परिणाम क्या निकलता है हु? ये जहां पर भी विद्यमान है तो जीवात्मा के साथ क्या घटेगा इन सब में से इन सब से एक भोग उत्पन्न होता है और सांख्य में सूत्र भी आता है कि भोग की समाप्ति भोग कहां जाकर के समाप्त होगा क्या भोग चित्त में ही रह जाएगा तो वहां उत्तर दिया है चिद अवसान भोग भोग की समाप्ति अवसान कहते हैं समाप्ति के लिए कहाँ जाकर के समाप्ति होती है भोग की चित्त अवसान चेतन पर जाकर के एक और सूत्र भी ऐसा ही है चिदअवसाना भुक्ति ही तत्कर्मा तत्वा चिद अवसाना भुक्ति ही भुक्ति का भोग तो भोग शब्द का व्यवहार ये चित्त के साथ कभी नहीं होता वो चेतन के साथ ही होगा क्योंकि चेतन को भोगता कहा जा रहा है वहीं जाकर के समाप्ति होती है तो इस तरह से इस भोग से जिसकी समाप्ति चेतन पर जाकर के हो रही है इस भोग से यह जो पुरुष विशेष है ईश्वर ये उससे अपरावृष्ट है अछूता है बिल्कुल भोगे न नाम जो इस भोग से अपराष्ट है स पुरुष विशेषः ईश्वरः वह पुरुष विशेष ईश्वर है आ गया समझ में अर्थात परमात्मा ईश्वर कभी भी न तो अविद्या से ग्रस्त होता है और न ही कुशल अकुशल कर्म पाप और पुण्य कर्म करने वाला है वो और न ही कर्मों का कोई फल मिलता है उसको जाति आयु भोग के रूप में और न ही इन तीनों से बनने वाली जो वासनाएं हैं वो भी उसके अंदर नहीं बनती इन सबका व्यवहार केवल जो जीवात्मा पुरुष है ये पुरुष है और वो है पुरुष विशेष इसलिए इसको पुरुष अब से कहा है या यो अनेन अनैन भोगे स पुरुष विशेष ईश्वर और पीछे जो आया था कि सही तेज मनसी वर्तमान पुरुषे व्यप दिश्यंते यहां भी पुरुष शब्द आया तो वो पुरुष है इनमें वहां केवल पुरुष है विशेष शब्द नहीं उसके साथ में तो हो गया जीवात्मा और विशेष लगा देंगे तो परमात्मा अब चाहे जीवात्मा हो या परमात्मा हो इन दोनों को पुरुष क्यों कहते हैं कोई बताएंगे आप में से जीवात्मा को भी या परमात्मा को भी पुरुष शब्द से क्यों कहा जाता है इसमें क्या कारण है क्या अर्थ है पुरुष का जो पता हो तब बोलना अच्छा ऐसे नहीं समय नष्ट न हो किसी का है जानकारी किसी को पुरुष किसे कहते हैं यथार्थ बिल्कुल उत्तर तो पुरुष शब्द बनता है आपने पुरुष सुना है नहीं पुर क्या अर्थ है पुर का नगर नगर रहने का स्थान इसमें राहल है पुर।, पुर ऐसे नहीं पुर कितने वर्ण हुए इसमें सुबह ही प्रश्न किया गया था वर्णों के विषय में पूर्व शब्द में कितने वर्ण है जरा गिनती कराओ एक करके आप करा, एक कार बोल करके जैसे सुबह बताया था बोलने की शैली वही रखो पकार, पकार पहला पकार, पकार दूसरा उकार पकार, तीसरा, पकार, तीसरा पकार, रकार, रकार चौथा उठ वो मैंने बोला ही नहीं मैंने कहा रहल है अकार, अकार, अकार, अकार। मैंने कहा रहल है जब हल है तो कहां है आकार उसमें तीन ही, तो तीन ही तो हुए पुर हैं तो पुर कहते हैं नगर रहने का स्थान अब इसका अर्थ है ये जो पुरुष हैं दोनों इनके रहने के स्थान है कोई हु? तो पूरी सीदती जो पुर में ठहरता है रहता है उसमें बैठता है अब जीवात्मा को कहेंगे तो ये शरीर रूपी पुर बना के दिया है नहीं उसने परमात्मा ने हमारे रहने का स्थान जिस योनि में हमें भेजा है वो शरीर बना करके दिया तो ये हमारा क्या है पुर अष्टाचानव द्वारा देवानाम परिय अष्टाचक्र नव द्वारा देवान पूर अयोध्या ये यह ही है वहां पूर पब बड़ियों की मात्रा लग गई है ये पूर है ये जो शरीर है हमारा और कैसा है अयोध्या है कोई इसको हरा नहीं सकता इसमें रहने वाला बहुत ताकतवर है इसलिए अयोध्या है ये अयोध्या कैसे कहते हैं जिसको युद्ध करके नहीं जीता जा सकता जिसको पराजित नहीं किया जा सकता इसमें जो रहने वाला है तत्व जीवात्मा इसको कोई नहीं हरा सकता अहम इंद्रो न पराजिज्ञ सुना है मंत्र नहीं यहां जीवात्मा कह रहा है अपने लिए मैं इंद्र हूं और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता अहम इंद्रो न पराजिज्ञ तो पूरी इति पुरुष एक तो यह अर्थ हो गया और यहां जीव अर्थ करेंगे तो शरीर रूपी पूर्व में रहने वाला और परमात्मा अर्थ करेंगे तो सारा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है।, है वो उसमें रहता है और दूसरा है पूरी शेते पूरी सीधती में तो हमने सद्धातु से बनाया ये और पूरी शेते यह निरुप्त की ही विपत्तियां हैं निरुक्त सुना है ग्रंथ निरुक्त।, निरुक्त कौन है रचनाकार उसका महर्षिया यास्क का है निरुक्त और इसमें वेदों के शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हम वैदिक शब्दों के अर्थ किया करते हैं वो सब दिया हुआ है विधियां दी हैं सारी तो पूरी इति और इति पुरुष जो पूर्व में आश्रय लिए हुए हैं तो यहां भी लगभग वैसा ही अर्थ निकल रहा है धातु बदल गई थोड़ी सी और एक बनाया है पूर धातु से पूरा जो सबको भर देता है परमात्मा सर्वव्यापक है सब में भरा हुआ है ईशावास्यम इदम सर्वम सब में भरा हुआ है वो और सब में जीवात्मा भी आ गया जीवात्मा में भी पुरुष है अर्थात सबके अंदर भी है वो और सबके बाहर भी है तदेजति जती तन्नई जती के तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत अंदर और बाहर सब और है सब और भरा हुआ है तो पूर्यति अंत पुरुष अभिप्रेत्य पूर्व धातु से भी इसको बनाएंगे इसलिए कि यह सब के अंदर विद्यमान है यह केवल परमात्मा ही अर्थ होगा और जहां पूरी शेते या पूरी सीदती बोलेंगे वहां जीवात्मा और परमात्मा दोनों अर्थ निकलेंगे तो इस तरह से ये पुरुष शब्द हम ईश्वर और जीव दोनों के लिए बोलते हैं और यह है पुरुष विशेष इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि दोनों का नाम पुरुष है तो कुछ तो भेद करें इसलिए विशेष शब्द इसको लगा दिया अब यहां पर एक प्रश्न उठाया गया कि आपने कहा कि क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो अपरावृष्ट है वह ईश्वर होता है तो जो जीवात्मा मुक्त हो जाते हैं हैं जो केवली हो जाते हैं केवली कहते हैं ना उनको योग कृष्ण का जो चौथा पाद आएगा वो क्या नाम उसका कैवल्य के कै केवली का होना केवली का भाव कहलाता है कैवल्य अब क्योंकि वहां केवली अवस्था का वर्णन कई सूत्र में आया हुआ है उसका नाम ही कैवल्य रख दिया है तो जो मुक्त जीवात्मा हो गए जो केवली हो गए क्या वो प्लेष कर्म विपाक और आशय से परामृष्ट है या अपराध है तो वो भी ईश्वर होने चाहिए फिर है ना जी। जो लक्षण यहाँ किया गया है वो उन मुक्त आत्माओं के लिए भी घट रहा है हुँ? लेकिन ईश्वर के और भी लक्षण है, है? लक्षण नहीं है इस सूत्र में जो लक्षण किया है शंका वही उठानी है हमें और कहीं क्या कहा है उससे मतलब ही नहीं यहां जितनी बात कही इस सूत्र में उसमें यह शंका रही है तो वही आगे वाक्य आ रहा है देखो व्यास के भाष्य में कैवल्यम ये ये जो तरही आ रहा है ना ये शंका का ही दोतक है कि आप दो तक है ना कैवल्यम प्राप्त बहव केवल बहुत सारे केवली है कैसे केवली जो कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं और वहां पर वो भी क्लेश कर्म आदि से रहित है तो उत्तर दिया उन्होंने कि ठीक है माना हमने कि वो केवली ऐसे हैं कि जो क्लेश कर्म आदि से हैं लेकिन ते ही वे अपरावली त्रीणी बंधना कैवल्यम प्राप्त वे तीन बंधनों को भेद करके तीन बंधनों को समाप्त करके उनको छिन्न भिन्न करके और तब उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया है वो कौन से हैं तीन बंधन इसकी बहुत सारी व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन हम सब में ना जा करके एक जो यौगिक अर्थ है उसी को ले लेते हैं सामान्य अर्थ कि हम जो बंधन में हैं तो बंधन हमारा प्रकृति के साथ ही होता है और प्रकृति क्या है ये त्रिगुणात्मक है सत्व रजस और तमस तो ये जो तीन है गुण सत्व रजस तमस सात्विक बंधन राजसिक बंधन और तामसिक बंधन और परमात्मा इनसे बिल्कुल ही अछूता है तमस कहते हैं प्रकृति के लिए वो प्रकृति से बिल्कुल पृथक है कोई बंधन नहीं उसका तो ये जो कईवल्य को प्राप्त हुए हैं इनकी प्रारंभ में कौन सी कैसी अवस्था थी ये इन तीनों प्रकार के बंधनों से युक्त थे और फिर तीनों प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके तब इन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया क्या परमात्मा ने ईश्वर ने ऐसे प्राप्त किया है कईवल्य को उसने किसी बंधन का छेद किया है क्या पहले नहीं नहीं किया ना तो।, तो ते ही त्रीणी बंधना छिवा कैवल्यम प्राप्ता ठीक है परंतु ईश्वर ईश्वर से चो न भूतो न भावी समझ आ गया होगा अर्थ ईश्वर का इन बंधनों के साथ जो तीन बंधन जीव ने काटे हैं इन तीन बंधनों के साथ न तो ईश्वर का संबंध पहले कभी था और न भावी न होगा ठीक है और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे मान लो पहले मुक्त पुरुष को लेते हैं फिर एक और ही प्रकार के लिए हैं कि जो मुक्त पुरुष होते हैं तो यथा मुक्त पूर्वा पूर्वाबंध कोटि प्रज्ञायते मुक्त पुरुष पहले बंधन में था ठीक है ना अब मुक्त हुआ है वो तो मुक्त का जो बंध है वो पूर्वा पूर्वाबंध कोटि पहले वाली बंधकोटि पहले वाली बंधन की जो अवस्था है वह उसकी प्रज्ञायते जानी जा रही है सब स्वीकार करेंगे इस बात को कि मुक्त है जिसका अर्थ पहले बंधन में था जैसे हम कहेंगे इस समय दिन है तो क्या अर्थ हुआ इसका इससे पहले रात्रि थी और रात्रि कहेंगे तो उससे पहले दिन।, दिन था और परमात्मा को मुक्त ऐसे नहीं बोलते हैं उसके साथ बोलते हैं नित्य मुक्त जो मुक्त नहीं है नित्य ही मुक्त है स्वभाव से ही मुक्त है और ये मुक्त कैसे हैं कि इनकी पूर्व बंध कोटि जानी जा रही है न एवं ईश्वर ऐसी बंध कोटि जो पहले कभी रही हो ऐसी बंधकोटी ईश्वर की कभी नहीं जानी जाती न एवं ईश्वर से ऐसे ही पीछे प्रकरण आया था विदेह लय और प्रकृति प्रकृतिलय योगियों का जो असम्रज्ञान समाधि को प्राप्त करने वाले उस जैसी अवस्था को अनुभव करते हैं तो वहां जो प्रकृति लय वाले थे तो प्रकृति लय वाले उनको कहते हैं कि जो कुछ काल के लिए शरीर से रहित हो जाते हैं और कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं लेकिन उनका चित्त अधिकार रहित नहीं हो पाता है साधिकार चित्त ही रहता है उनका अर्थात उनका चित्त अभी उनको कैवल्य प्राप्त नहीं करा पाया है तो साधिकार ही रहा और साधिकार चित्त होने के कारण से उस चित्त का संबंध उनके साथ फिर जुड़ जाता है तो उनका आगे वाली बंधकोटि संभावित है होनी ही है ऐसी ईश्वर की नहीं होती यहां तो कहा पूर्वा बंध कोटि ही और आगे जो बता रहे हैं वो उत्तराबंधकोटी के विषय में बता रहे हैं अब कि यथावा प्रकृति लीन जो प्रकृति लीन अर्थात प्रकृति लय जिनको पता कहा गया था पीछे देवों की, देवों की को प्रकृति कहा गया था ना जो प्रकृति में लीन हो जाते हैं तो यथावा प्रकृति लीन से उत्तराबंधकोटी ही संभाव्य थे उनकी आगे उत्तराबंधकोटी आगे आने वाली बंधकोटी होती है उनको फिर बंधन में आना है जहां वो उन्होंने अपने कर्माशय को भोगा शरीर रहित अवस्था में एक सुख का अनुभव किया और उसके बाद फिर चित्त के साथ उनका संबंध जुड़ना है तो न एवं ईश्वरस्य। ईश्वर की उस प्रकार से उत्तराबंध कोटि भी नहीं होती और पूर्वाबंध कोटि पहले भी बंधन में नहीं था वो और आगे भी बंधन में नहीं आने वाला है अब यहां एक शंका हो सकती है कि जो मुक्त पुरुष हैं उनकी कोटि तो बात समझ में आ गई कि पहले बंधन में थे वो अब मुक्त हो गए हैं लेकिन क्या उनकी उत्तराबंध कोटि नहीं आएगी आए। तो वो तो यहां नहीं कहा है ऐसा क्योंकि यहां उत्तराबंध कोटि को समझाने के लिए प्रकृति लीन का उदाहरण दिया गया ये तो उदाहरण मुक्त पुरुष के साथ भी घट सकता है लेकिन वो अवस्था इतनी लंबी होती है कि उसको न होने जैसा मान लेते हैं यह कई जगह ऐसा व्यवहार आएगा और इस वाक्य को लेकर के जो ये मान मान जाते हैं कि मुक्त पुरुष कभी भी बंधन में नहीं आता है मुक्ति होने के बाद बंधन कभी नहीं होता तो ये सिद्धांत गलत है क्योंकि वेदों में ऐसे मंत्र आते हैं महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी और भाष्य भूमिका में भी जो मंत्र दिए हैं ऋग्वेद के, के कस्य नूनम कतमस्यामृता नाम मनाम हे देवस्य नाम कोनो नो महिया अदितय पुनर्दात पितरम चिशेयम मातरम च वहां प्रश्न उठाया गया पहले मंत्र में कि कौन ऐसा देव है परम देव जो कि मुक्ति से लौटने के बाद हमें माता पिता के दर्शन कराता है फिर उसका उत्तर दिया है अगले मंत्र में कि अग्निर व्याम मृता नाम मना महे चारुदेव नाम स नो महिया पुनर्दात पितरम चिशयम मातरम च मुक्ति से लौटने के बाद अथवा अन्य योनियों में भी जो अन्य योनियां हमें मिलती हैं मनुष्य से भिन्न तो अन्य योनियों में जाने के बाद भी दोबारा मनुष्य हमें कौन बनाता है कौन मनुष्य का शरीर देता है तो दोनों अर्थों में यह मंत्र घटेगा मुक्ति से लौटने के बाद भी और अन्य योनियों में जाने के बाद भी है मुक्ति से लौटने के बाद हमारा जो अवधि पूरी हो गई तो पुनः हमें शरीर देगा और अन्य में जाने के बाद जहां हमारे कर्म पाप और पुण्य बराबर हुए फिर मनुष्य बनाएगा हमें। ते मुक्ति ते मुक्ति मुक्ति मुक्ति हाँ। तो इस तरह से से मुक्ति लौटना सिद्धांत के अनुकूल है उसमें सर्वतोम आधिकारिक शब्द का ध्यान रखना कि वहां एक अवधि के बीच में लौट के नहीं आता है जो अवधि है उसकी उसके मध्य में नहीं लौटता ये अर्थ है उसका तो इस प्रकार से जो उत्तरा पूरा बंधकोटी है ये ईश्वर की नहीं होती स तु सदैव मुक्त सदैव ईश्वर वो सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है ये ईश्वर की व्याख्याएं सारी क्यों की जा रही हैं प्रकरण क्या चल रहा है हमारा हाँ ईश्वर प्रधान जो पीछे कहा गया था असंप्रज्ञा समाधि को शीघ्र से शीघ्र सिद्ध करने के लिए तो ईश्वर को भी समझाना होगा प्रणधान को भी समझाना होगा तो पहले ईश्वर को समझा रहे हैं कि ईश्वर है क्या जिसका हमें प्रणधान करना है अब यहां एक अन्य विषय लेते हैं ईश्वर के साथ में कि ईश्वर की ईश्वरता क्या है ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है इसको ईश्वर क्यों कहते हैं ईश्वर शब्द ईश्व धातु से भी बनता है और महर्षि दयानंद ने उदि कोष में इसको अष्ट धातु से भी बनाया है और अष्ट धातु का अर्थ व्यापक होना जो सर्वत्र व्यापक है इसलिए भी इसको ईश्वर कहते हैं और यह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है इसलिए भी इसको ईश्वर कहते हैं तो यो असौ प्रकृष्ट सत्वोपादान ईश्वर से शाश्वतिक उत्कर्ष स किम सनिमित्त आहुस्वित निर्निमित्त एक प्रश्न उठाया गया कि ये जो ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष है शाश्वतिक श्वत शब्द सुना है निरंतर शश्वत का अर्थ निरंतर और शाश्वतिक निरंतर होने वाला तो परमात्मा का जो ऐश्वर्य है उसी को यहां पर उत्कर्ष शब्द से कहा गया कि ये जो परमात्मा का उत्कर्ष है और कैसा उत्कर्ष है शाश्वतिक निरंतर रहने वाला कभी घटता कभी बढ़ता भी नहीं और कभी उत्पन्न भी नहीं हुआ ऐसा जो निरंतर रहने वाला इसका उत्कर्ष है और कैसे है यह कि प्रकृष्ट सत्व सत्वोपादान प्रकृष्ट सत्व के उपादान से अर्थात प्रकर्ष जो उसका ज्ञान है सत्व का अर्थ यहां पर ज्ञान लेंगे इस वाक्य में जो सत्व शब्द आ रहा है इसका अर्थ होगा ज्ञान और प्रकृष्ट सत्वोपादान प्रकृष्ट ज्ञान को ग्रहण करके उपादान का अर्थ ग्रहण तो ईश्वर के प्रकर्ष रूपी ज्ञान को ग्रहण करके उसका जो शाश्वतिक उत्कर्ष है ये उत्कर्ष सनिमित्त है अर्थात कोई कारण है इसका निमित्त का अर्थ यहां पर कारण आहोस्वित निर्निमित्त या बिना किसी निमित्त के है जैसे हम सब जो ज्ञान होता है ज्ञान हम सबका ये सनिमित्त है या निर्निमित्त है? है ये सनिमित्त है निमित्त सहित है और उसी को कह देंगे नैमित्तिक हमारा सबका ज्ञान कैसा है नैमित्तिक क्यों कहते हैं इसको नैमित्तिक क्योंकि यह निमित्त से प्राप्त होता है कोई कारण बनता है हमारे ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए है? हमारे अन्य माता पिता हमारा समाज हमारे आचार्य हमारे गुरु हमारे शास्त्र कोई हमें बताता है तब हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है तो क्या परमात्मा के भी ज्ञान को किसी ने बताया उसे नहीं, है? तो उसका फिर नहीं बताया है तो फिर निर्निमित्त ही हुआ है ना परमात्मा का ज्ञान तो निर्निमित्त कहलाएगा लेकिन बात समझ में आती नहीं हम माने कैसे कि परमात्मा का ज्ञान ये नैमित्तिक नहीं, नहीं है उसका शाश्वतिक है इसमें कोई प्रमाण तो होना ही चाहिए तो यहां निमित्त का अर्थ कारण या प्रमाण के रूप में लेंगे कि परमात्मा का ये जो शाश्वतिक उत्कर्ष है सदा रहने वाला ज्ञान है ये सनिमित्त है या निर्निमित है तो उत्तर तो यही समझ में आ रहा है कि निर्निमित्त होना चाहिए लेकिन ऐसा उत्तर नहीं दे रहे हैं देखिए आगे कि तस् शास्त्र उसका भी निमित्त शास्त्र है अब शास्त्र है निमित्त वाक्य पढ़कर क्या लगेगा कि जैसे हम लोगों का ज्ञान नैमित्तिक होता है और कैसे हो रहा है कि देखो हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं है ना शास्त्रों को पढ़कर के हमारा ज्ञान बढ़ रहा है तो हमारा ज्ञान कैसा हो गया नैमित्तिक तो परमात्मा ने भी कोई पुस्तक पढ़ी होगी पहले खोल करके <laughs> है ना क्योंकि वाक्य ये वाक्य देखो ना आपके पास पुस्तक है कि नहीं पंक्तियां देखो पहले पंक्ति में क्या लिखा हुआ है तस् शास्त्र निमित्तम पंक्ति देख करके शंका किया करो अच्छा ऐसे नहीं तो तस्य शास्त्रम निमित्तम उसका निमित्त कौन है शास्त्र तो शास्त्र निमित्त है तो क्या अर्थ हुआ इसका भाई शास्त्र पढ़कर के ज्ञान हो रहा है नहीं है? शास्त्र उसका निमित्त है और तब उसका उत्कर्ष बना है ये ठीक है ना अब फिर प्रश्न एक और उठ गया कि आपने कहा शास्त्र निमित्त है उसके शाश्वतिक उत्कर्ष का निमित्त शास्त्र है तो शास्त्र उसने पढ़ा है यही तो अर्थ हुआ ना तो प्रश्न ये उठा कि उसने जो जैसे हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ये किसने लिखा पतंजलि ने व्यास जी ने तो परमात्मा कोई शास्त्र को पढ़ेगा तो वो भी तो किसी का लिखा हुआ होगा कि नहीं तो प्रश्न ये बना कि वो शास्त्र किस निमित्त वाला है आ? शास्त्रम पुनः किम निमित्तम अब शास्त्र पर प्रश्न आ चुका कि वो शास्त्र कौन से निमित्त वाला है उसकी रचना किसने की है तो उत्तर दिया प्रकृष्ट सत्व निमित्तम उसका निमित्त वही परमात्मा का प्रकृष्ट ज्ञान वही निमित्त है उसका अब क्या अर्थ निकला इससे कि ज्ञान भी परमात्मा का और उस ज्ञान से उत्पन्न शास्त्र शास्त्र का अर्थ यहां पर है वेद वेद ही लेना है केवल और कोई शास्त्र नहीं शास्त्र का अर्थ क्या होता है नहीं शब्द से अर्थ निकालो शास्त्र का अर्थ क्या होगा जो हम पर शासन करता है शास शासन तो सुना है शास धातु है इसमें शास्त्र में जो हम पर शासन करता है उसे कहते हैं शास्त्र हैं? जो हमें नियम सिखाता है जो हमें विधि और निषेध बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है कैसा आचरण करना चाहिए इन सब बातों को बताने वाला उसे कहते हैं शास्त्र तो प्रकृष्ट सत्व निमित्तम्म शास्त्र जो है वो उसका निमित्त है उसका प्रकृष्ट ज्ञान वही निमित्त है और कोई नहीं है हम जो शास्त्र पढ़ते हैं ये शास्त्र के कारण हम स्वयं नहीं है इनका कारण कोई और है लेकिन परमात्मा के वेद का कारण परमात्मा ही है अब यहां यह भी लगता है कि ये तो फिर अन्योन्याश्रय दोष आ गया अन्योन्याश्रय दोष तो ना है कभी अन्य अन्य आश्रय एक दूसरे पर आश्रित रहना जैसे हमने दो डंडे ऐसे खड़े किए और एक दूसरे से उसको टिका दिया ठीक है ना अब एक दूसरे से जब टिका दिया तो उसमें से एक को हटा दें तो दूसरा गिर जाएगा तो हम क्या कहेंगे दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और ऐसा आश्रय जहां होता है अन्योन्याश्रय तो एक व्याकरण में वाक्य आता है अन्योन्याश्रयाणी कार्याणी न प्रकल्पन्ते जो अन्य अन्य पर एक दूसरे पर आश्रित कार्य होते हैं वो कभी भी सिद्ध होते ही नहीं जैसे किसी बच्चे ने अलार्म लगा करके और वो सोया सो गया और माता से या पिता से कहा कि जब ये अलार्म बजे तो मुझे जगा देना तो माता ने कहा ठीक है मैं जगा दूंगी जब अलार्म बजे तो तू मुझे बता देना उस समय है <laughs> ना अब ये क्या हो गया अन्योन्याश्रय बच्चा कह रहा है मां से अलार्म बजे तो मुझे बताना माँ कह रही है कि बजे तो तू मुझे बता देना तो यह कार्य कभी सिद्ध हो जाएगा तो अन्योन्याश्रणी अन्यो न प्रकल्पन्ति ये कभी सिद्ध नहीं होते अब यहां यही तो अवस्था आ रही है कि शास्त्र बनाया ईश्वर ने और वही शास्त्र ईश्वर का ये बता रहा है कि ईश्वर ऐसा है ये तो अपने स्वयं मुख से अपने वाक्य बोल करके अपनी प्रशंसा करना हो गया ना तो इन दोनों का हम संबंध कैसे स्वीकार करें तो वही बात आगे बता रहे हैं कि ए तयोह शास्त्रोत्कर्ष योह अब यहां दो चीजें आ गई एक तो परमात्मा का उत्कर्ष उत्कर्ष का अर्थ यहां पर वही उसका ऐश्वर्य जो सर्वगुण संपन्नता उसके अंदर है ये हो गया उसका उत्कर्ष और ये शास्त्र अर्थात वेद ए तयोह इन दोनों का शास्त्र का भी और उसके उत्कर्ष का भी ये कहा है दोनों तो कहा ईश्वर सत्वे ये ईश्वर सत्व में ही है ये ईश्वर के ही ज्ञान में है सब यहां सत्व का अर्थ वही ज्ञान है जो पहले हुआ था वही अर्थ वही शब्द यहां भी है हैं ये जो शास्त्र और उत्कर्ष ये ईश्वर के ही सत्व में है ईश्वर के ही ज्ञान में है ईश्वर का ऐश्वर्य भी उसी में है और ईश्वर का ज्ञान भी उसी में है हम जिसको वेद बोलते हैं ये तो वेद एक पुस्तकाकार हैं, ये पुस्तक के रूप में है लिपि के रूप में है लेकिन ज्ञान के रूप में यदि हम बोलेंगे तो ये परमात्मा में है ठीक है ना आप जब सोते समय मंत्र बोलते हैं तो एक मंत्र आता है यस्मिन आगे ऋचह मंत्र बोलते नहीं लगता है यशमिन रिचह शाम यजूंश यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभा विवार रथनाभ इव आराह यस्मिषितम सर्व ओतम प्रजा नाम तनमें मन शिव संकल्पमस्तु यहां तो मन का घटाया है लेकिन ये मन शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग में आता है क्योंकि मन का अर्थ है ज्ञान तो वह परमात्मा कैसा है कि यस्मिन ऋच साम यजूंशी जिसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदर्द सारे वेद प्रतिष्ठित हैं और कैसे प्रतिष्ठित हैं दृष्टांत क्या दिया है कि जैसे रथ का पहिया होता है और रथ के पहिये में बीच में क्या होता है धुरा जो लकड़ी लगाते हैं बीच में उसमें छिद्र कर देते हैं उन छिद्रों में से आरे निकलते हैं और वो आर्य उस रथ के पहिये की परिधि में जाकर के जुड़ते हैं तो जैसे वो आरे जुड़े हुए हैं सारे उस रथ के पहिए में रथ नाभव एवं आराहा ऐसे ही परमात्मा में ये सारा वेद सब प्रतिष्ठित है लेकिन वहां वेद का अर्थ हम ज्ञान के रूप में लेंगे पुस्तक के रूप में नहीं तो ऐसा जो शास्त्र का और उत्कर्ष का जो संबंध है ये सब क्या है ईश्वर सत्वे ईश्वर के ज्ञान में है अब ईश्वर के ज्ञान में है इसीलिए क्योंकि ईश्वर नित्य है तो उसका ज्ञान भी नित्य हुआ और ज्ञान नित्य होने के कारण से ही वह हर सृष्टि में वैसी ही रचना करता है जैसी उसने पिछली सृष्टि में की थी और उससे पीछे की थी और इसका मंत्र भी आप संध्या बोलते हैं सूर्या चंद्र सूर्या चंद्र, चंद्र। मसौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत जैसे पहले उसने बनाया था सूर्य और चंद्रमा इत्यादि सारे पिंडों को पदार्थों को वैसा ही अब बनाया है उसने ये क्यों कर पाया ऐसा क्योंकि उसका ज्ञान उसके पास में है और वो स्वयं नित्य है उसका ज्ञान भी नित्य है परिवर्तन हुआ ही नहीं उसे ना किसी से पूछना है ना किसी से सीखना है उसका ज्ञान नित्य है और हम जब जब जन्म लेते हैं तो अपना पीछे का ज्ञान सब भूल जाते हैं हमें फिर से सीखना पड़ता है और उसे कभी भी नहीं सीखना पड़ता तो उसका शास्त्र का और उसका उत्कर्ष ये दोनों ईश्वर के सत्व में सदा रहते हैं तो एक शास्त्रोत्कर्षयोः शास्त्रोत्कर्ष यो ईश्वर सत्वे वर्तमान योह अनादि संबंध अब ये जो संबंध है शास्त्र का और उत्कर्ष का ये संबंध कैसा है यह अनादि इसका कोई भी कारण और नहीं है कोई अन्य निमित्त नहीं है और हम भी ये सब बातें क्यों जान पा रहे हैं क्योंकि ईश्वर हमें जना रहा है वो बताता है हमारे लिए अब हम जब ईश्वर बताता है तो तो हम शंका ये उठा लेते हैं कि ईश्वर को ये पता कैसे लगा जो हमें बता रहा है ईश्वर का ज्ञान कहां से आया लेकिन हम अपने समाज में जब कुछ सीखते हैं माता पिता हमें सिखाते हैं प्रारंभ में हम जब बच्चे होते हैं तो वहां तो ऐसी कोई शंका नहीं भरती। वहां जैसा हमें और लोग बताते हैं बड़े बड़े माता पिता आदि हम सब वैसा ही तो मानते चले जाते हैं हम उनकी बात पर विश्वास करते हैं जबकि हो सकता है उनका ज्ञान त्रुटिपूर्ण हो अज्ञानता हो उनके अंदर और होता है ऐसा अज्ञानता की बहुत सी बातें बताई जाती है समाज में एक दूसरे के लिए और तब भी हम उनको मान लेते हैं जबकि परमात्मा उत्कर्ष से युक्त है, है सर्वज्ञता से परिपूर्ण है तो हम उसके ज्ञान पर क्यों नहीं विश्वास करें हुँ? वहां कोई कारण हमें नहीं खोजना चाहिए कि इसका ज्ञान ईश्वर का कहां से आया स्वयं व्यास यही बता रहे हैं कि ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का ऐश्वर्य ये सदा से अनादि संबंध से और उसी ईश्वर में रहने वाला है ईश्वर सत्वे सत्मीय यहां पर ईश्वर के ही ज्ञान में ये दोनों वर्तमान है उसका उत्कर्ष और ये शास्त्र इनका अनादि संबंध है ए तस्माद ए भवति इसी कारण से यह संपन्न हो पाता है क्या कि सदा सदाएव ईश्वरः सदा एवं इति वो सदा ही ईश्वर है अर्थात ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और सदा ही मुक्त है इन सभी प्रकार के बंधनों से अपरामृष्ट है, रहित है ये और एक बात बताइए कि तत्म तच तत् ऐश्वर्य यह जो परमात्मा का ऐश्वर्य है जिसकी चर्चा हमने अभी की है ये कैसा है ऐश्वर्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तम साम्य और अतिशय इन दोनों से रहित है विनिर्मुक्त है साम्य क्या होता है समानता जैसे हम सब में से बहुतों का ज्ञान कोई कहे कि ये बात आपको पता है कि हां फिर किसी और से पूछा कि आपको ही पता है कि हाँ मुझे ही पता है तो दो व्यक्तियों का ज्ञान समान हो गया है ना बहुतों को पता है तो बहुतों में समानता आ गई तो ये ज्ञान कैसा हुआ समानता से युक्त और परमात्मा का ज्ञान कैसा है समानता से रहित तो क्या अर्थ हुआ इसका कि जैसा ज्ञान जैसा ऐश्वर्य ईश्वर का है ऐसा ज्ञान ऐसा ऐश्वर्य किसी और का नहीं। नहीं है अर्थात हम यह भी नहीं कह सकते कि ईश्वर जैसा कोई और भी है या दो ईश्वर हैं, या तीन ईश्वर हैं यह भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर हमने दो ईश्वर भी मान लिए, तो फिर समान ज्ञान वाले हो गए साम्य से युक्त हो गया वो तो यह कभी भी संभव नहीं अब दूसरी बात आई कोई मनुष्य कुछ ज्ञान से वह है एक और देखा उसका ज्ञान उसे बढ़ा हुआ निकला किसी और को देखा उसका और अधिक ज्ञान निकला इन सबके ज्ञान के स्तर अलग अलग हैं कोई किसी से कम जानता है कोई किसी से अधिक जानता है तो क्या हम ईश्वर का ज्ञान ऐसा माने या उसका ऐश्वर्य ऐसा माने कि उससे भी अधिक ऐश्वर्य और ज्ञान किसी और का हो नहीं। तो ऐसा भी नहीं है समानता साम्य और अतिशय इसे कहते हैं अतिशय अधिक होना किसी और का अधिक होना तो कोई ईश्वर से अधिक भी नहीं है कोई ईश्वर के समान भी नहीं है साम्य और अतिशय दोनों से रहित है वो ऐसा है उसका ऐश्वर्य उसी वाक्य को आगे खोला कि न तावदर्यातरेण तद अतिशय किसी अन्य ऐश्वर्य के द्वारा परमात्मा का ऐश्वर्य अतिक्रमित नहीं होता अतिशयित नहीं होता कम नहीं हो पाता यानी किसी और का ऐश्वर्य बढ़ चढ़ के नहीं हो पाता ईश्वर के ऐश्वर्य से इसलिए अतिशय से भी रहित है और यदि हमने अभ्युपगम सिद्धांत से, से यह मान भी लिया कि किसी और का ऐश्वर्य ईश्वर से अधिक है तो व्यास जी कह रहे हैं कि आप जिसको ये कह रहे हैं कि उसका ऐश्वर्य ईश्वर से अधिक है किसी का भी नाम लिया हमने तो व्यास जी कह रहे हैं कि फिर वही ईश्वर होगा हम उसी को कहेंगे फिर ईश्वर हम उसको कहेंगे नहीं जिसका कम है ठीक है ना जिसको आप जिसको यह बताया जा रहा है कि इसका ऐश्वर्य सबसे अधिक है तो वही ईश्वर है बस यानी कि ईश्वर की परिभाषा ही यही है कि जिसका ऐश्वर्य जिसके ऐश्वर्य से किसी और का ऐश्वर्य अधिक ना हो और बराबर भी ना हो कम की तो बात छोड़ते कम तो है ही सारे ये बराबर को भी स्वीकार नहीं कर रहे बराबर भी नहीं है तो अधिक कहां से हो जाएगा <coughs> तो यदेव अतिशयी जिसको ये कहा जाए कि यह अतिशयी है अर्थात ये ईश्वर के ऐश्वर्य को अतिक्रमित कर गया है उसके आगे निकल गया है ये ईश्वर से अधिक जान गया है तो तदेव तत् फिर वही ईश्वर बन जाएगा और तस्मा इसलिए याप्ति ही ऐश्वर्य से जहां ऐश्वर्य की काष्ठा प्राप्ति अंतिम सीमा काष्ठा का अर्थ अंतिम सीमा दिशा को भी कहते हैं काष्ठा अंतिम सीमा जिसके आगे है ही नहीं तो परमात्मा का ज्ञान अतिशय से रहित है काष्ठा प्राप्ति है हैं अंतिम सीमा तक पहुंचाएंगे हम ऐश्वर्य को कहां कहां तक हो सकता है आगे और भी उसका वर्णन करेंगे तो कहां कहां तक हो सकता है जहां जहां तक बताया जाएगा जहां अंतिम सीमा जाकर के रुके तो वहां जो ऐश्वर्य बनेगा उस ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा है स ईश्वर तस्माद्यत्र यष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्य से स ईश्वर वही ईश्वर कहा जाएगा और उसे कम कोई रह गया और अधिक वाला निकल गया कोई तो कम वाले को ईश्वर कभी नहीं कहेंगे एतावान महिमा अतोज्यायांश्च पुरुष पादो से विश्वाभूता त्रिपादस्यामृतम देवी बहुत मंत्र ऐसे आते हैं वेद के अंदर जहां परमात्मा के ऐश्वर्य को बताया जाता है तो उसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है सारे संसार के सारे ब्रह्मांड के जीवात्मा भी यदि अपने अपने ज्ञान को इकट्ठा कर दें तो वह ज्ञान भी ईश्वर के ज्ञान के समान नहीं, नहीं हो पाएगा अधिक की तो बात ही नहीं हो सकती ऐसा है उस परमात्मा का ज्ञान और उस परमात्मा के ज्ञान से भरे हुए वेद जिनको हम ऋग्वेद कहते हैं इसीलिए उनको परम प्रमाण माना गया है जैसे अन्य कोई ग्रंथ हम लाए सामने और जो बात उसमें लिखी है ग्रंथ में तो प्रमाण के योग्य है या नहीं है हम इस पर विचार करते हैं या नहीं कि ये प्रमाण कोटि में ये बात आएगी या नहीं आएगी तो हम किससे तो लेंगे उसको कसौटी क्या लाएंगे कसौटी लाएंगे वेद कि अगर वेद के अनुकूल उसने कहा है तब तो हम कहेंगे यह प्रमाण है और वेद के विरुद्ध जा रही है वह बात या सृष्टि नियम के प्रतिकूल कोई बात लिखी हुई है तो वह प्रमाण के योग्य नहीं।, नहीं होती इसलिए वेदों को क्या कहा गया है जैसे कोई पूछे कि वेद प्रामाणिक हैं, इसमें क्या प्रमाण है वेद प्रामाणिक है इसमें क्या प्रमाण है तो क्या उत्तर होगा कि वेद स्वतः प्रमाण है वेद अपने प्रमाण स्वयं ही हैं जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं कोई पदार्थ रखा हुआ है उसको हम क्यों देख पा रहे हैं क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ रहा है ठीक है ना अग्नि का जो धर्म है प्रकाश वो प्रकाश उस वस्तु पर आ रहा है तो वस्तु का हमें ज्ञान हो गया अच्छा अब प्रकाश की बारी आई सूर्य को लिया हमने तो सूर्य का ज्ञान कैसे हो रहा है सूर्य को कौन दिखा रहा है स्वयं सूर्य को दिखा रहा है स्वयं प्रकाश है ना सूर्य को दिखाने के लिए कोई दूसरा सूर्य नहीं चाहिए कि देखो ये रहा सूर्य <laughs> है <नहीं laughs> दीपक को दिखाने के लिए दूसरा दीपक नहीं चाहिए लेकिन अन्य पदार्थों को दिखाने के लिए दीपक चाहिए तो जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है ऐसे ही परमात्मा भी और उसका वेद स्वयं प्रकाश है और हम सबका ज्ञान कैसा है हम सबके बनाए ग्रंथ कैसे हैं मनुष्यों के बनाए ग्रंथ कैसे हैं है? जैसे वेद को कहा हमने स्वतः प्रामाण्य है उनका स्वतः प्रमाण है और अन्य सारे ग्रंथ कैसे हैं परतः प्रमाण है स्वतः का उल्टा क्या हो जाएगा परतः दूसरों पर आधारित जितने भी सारे ग्रंथ हैं संसार में मनुष्यों के बनाए हुए ये स्वतः प्रमाण कभी नहीं होते ये कैसे होते हैं परतः है प्रमाण यानी कि दूसरे से इनको प्रमाणित करवाना पड़ेगा जैसे कोई हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो किसी अधिकारी के साइन उस पर कराते हैं तो ऐसे ही यहां पर अगर किसी ग्रंथ की प्रामाणिकता पता करनी है तो वेद की मोहर उस पर लगानी होगी तब वो प्रमाण कोटि में आएगा तो हम सबका ज्ञान जितना भी है वो सारा ज्ञान भी इकट्ठा दें मिला दें तब भी परमात्मा के ज्ञान से कभी भी आगे नहीं निकल सकता इसलिए उसके ज्ञान को स्वतः प्रमाण माना जाता है और इसीलिए वेद की बात कभी खंडित नहीं हो सकती क्योंकि परमात्मा ने वेद के साथ साथ सृष्टि भी बना करके दे दी और इसीलिए परमात्मा के काव्य दो प्रकार के कहलाते हैं हम वेद को कहते हैं श्रव्य काव्य जिसको हम सुनकर के पढ़ करके जानते हैं और दूसरा काव्य कौन सा है दृश्य काव्य दृश्य काव्य कौन सा है ये सारा संसार, संसार। अब इनका तालमेल कैसे होता है कि जो ज्ञान ईश्वर ने वेदों में दिया हुआ है ठीक उसी ज्ञान के अनुकूल हमें उसके संसार में नियम भी दिखाई दे रहे हैं वेदांत दर्शन में सूत्र आता है एक वहां वेदों को बताया गया कि परमात्मा से उत्पन्न हुए शास्त्र योनित फिर प्रश्न उठा कि यह शास्त्र परमात्मा ने बनाए हैं परमात्मा का ज्ञान है इनमें इसको हम कैसे समझें तो अगला सूत्र आता है तत्त्व समन्वयात हमें यहां समन्वय दिखाई दे रहा है जो नियम सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं वही नियम वेदों में लिखे हैं तो तब पता लगता है कि दोनों का रचनाकार एक ही, ही है अब इसमें कोई प्रमाण की बात ही नहीं रही तो स्वतः प्रमाण परमात्मा का ज्ञान उस ज्ञान से युक्त वेद हमारे लिए स्वतः प्रमाण है तो ऐसा जिसका ज्ञान है जो अतिशय से रहित है साम्य से भी रहित है वह ईश्वर है अब थोड़ा सा विषय इसमें और रह गया है इसको कल देखेंगे आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं प्रणोध्वनिओ